इसलिए सारे ताल तलैया सूख गए थे पशु पक्षी प्यासे मरने लगे बेचारा एक कुआ पानी की तलाश में इधर उधर मारा मारा उड़ रहा था लेकिन उसे कहीं भी पानी नहीं मिला आखिरकार वह शहर की ओर उड़ चला उसे एक बाग में एक पेड़ के नीचे एक घड़ा रखा दिखाई दिया उसने अपने आप को बड़ा भाग्यशाली समझा और तुरंत घड़े के पास नीचे उतर आया लेकिन उसका भाग्य बड़ा ऊंचा था उस घड़े में पानी बहुत कम था उसने पानी तक पहुंचने की हर प्रकार की जी तोड़ मेहनत लेकिन वह पानी नहीं पी सका दुखी होकर इधर उधर देखने लगा अचानक उसकी निकाह पास में पड़े कंकड़ों पर पड़ी उन्हें देखते ही उसे एक तरकीब सूझी वह अपनी चोंच में दबाकर एक बार में एक कंकड़ लाता और उसे घड़े में डाल देता घड़े में कंकड़ पड़ जाने के कारण पानी की सतह धीरे धीरे उठने लगी इस प्रकार पानी घड़े के मुँह तक आ गया और कौ ने उसे पीकर अपनी प्यास बुझाई कहा भी गया है आवश्यकता आविष्कार की जननी है अभी आप सुन रहे थे नीति कथा चतुर, चतुर। कौआ वाचक स्वर भारती परिमल